चाहे सो खड़े जैसे चाहे बरते हैं, उनकी अपनी चीज है ना, अपनी चीज को वो कैसे भी रखें ये प्रेम साम्राज्य में ये ममता का बड़ा महत्व है प्रेमी के ममतास्पद केवल भगवान होते हैं प्रेमास्पद ममतास्पद और वो केवल भगवान का होता है दूसरे किसी का नहीं कोई भी भोग कोई भी परिस्थिति कोई भी वस्तु कोई भी प्राणी उस पर ये दावा नहीं कर सकता जो तुम मेरे हो मैं तो भगवान का हूं जैसे प्रहलाद भगवान के हो गए तो भगवान प्रहलाद के हो गए तो ये बड़ी सुंदर चीज है कर लेने के सब कर सकते हैं तो भावी को बदलना है ना इसमें में विद्या की जरूरत में बहुत बुद्धि की जरूरत में कोई बहुत साधना की के जरूरत केवल अरे वो लड़की लड़की की किसी से सगाई हो गई आजकल का तो दूसरा आजकल तो के ब्याह के बाद भी डाइवोर्स होता है ये हमारी बात थी हमारी संस्कृति की सगाई होते ये मान लिया गया कि मैं तो उसकी हो गई हो गई बस हो गई ये डूंगरपुर राजस्थान में है वहां का एक इतिहास मिलता है कि वहां कोई एक ठाकुर रहे राजपूत उनके एक लड़की थी उसका किसी राजपूत लड़के से विवाह हो गया सगाई हो गई सगाई दुबान ये सदाई हो गई वो लड़का फौज में था मुसलमानों से बादशाह से अकबर से कोई लड़ाई उड़ाई हुई ये महाराणा के समय की बात बताते हैं लड़ाई हुई वो लड़का उसी लड़ाई में था फौज में था वो लड़का मारा गया अब एक छोटी सी राजपूतों की टुकड़ी थी और उधर बहुत से मुसलमानों का बड़ा दल था अकबर दूर खड़े देख रहे थे अकबर ने देखा कि एक नौजवान जिसके नीचे भी नहीं आई है बड़ा सुंदर लेकिन बड़ा तेजस्वी जी अकेला ही इस प्रकार चलवा असर आ रहा है कि पचासें सैकड़ों उसके संगीप आकर के धड़ाशाही हो गए और वो वो रक्षाक् कलेवर तमाम वजन से खून बह रहा है वो जवान लड़ रहा है तो अकबर ने दूर से अपने सैनिकों से कहा युद्ध बंद करो अकबर पहुंचे वहां पर अकबर में जाकर के उस नौजवान लड़के से पूछा कि भाई तुम कौन हो इतने बड़े तुम बहादुर कितने बोले शूरवीर तुम हो कौन तो कहा मैं एक सिपाही हूं बोले नहीं तुम बताओ कौन उसने कहा कि मैं अमुक राजपूत की लड़की हूं अरे लड़की हो तो तुम यहां आई कैसे लड़ाई में तो बोले मेरे पति आए थे यहां वो लड़ाई में थे वो लड़ाई में वीर को प्राप्त हो गए तो मैं यहां उनकी लाश ढूंढ रही थी कि लाश प्राप्त करके मैं सती हो जाऊं मैं मर्द के वेश में थी, थीआई आना था तो आपके सिपाही मुझ पर वार करने लगे तो मैंने भी बदले में वार किया तो अकबर ने पूछा कि तुम्हारा विवाह कब हुआ था बेटी उसने कहा विवाह नहीं हुआ था विवाह तो नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा प्रतीका से का सगाई हो गई थी वागदान हो गया थी अकबर तो चकित हो गया सुन करके ये हिन्दुओं का कितना ऊंचा सिद्धांत वागदान हो गया या उसकी हो गई कभी कल्पना में बात नहीं आती कि कोई दूसरा भी है उत्तम के केस दशमन माही स्वप्नयान पुरुष जग माही दूसरे की कल्पना नहीं आती कि दूसरा भी कोई कहीं है इसी प्रकार जब हम भगवान के प्रति अपने को सौंप दें सदाई करना उनसे सच्ची सदाई उन्हीं से होती है भला ऐसे बड़ को क्या धरें जो जन्मे और मर जाए बरबड़िए बर एक सामो मेरे चुरलो अमर हो जाए ये मीणा ने गाया अमर स्वाग प्राप्त करना हो किसी को तो वो अमर भगवान का वर्ण करे नहीं तो मर जगत में मर ही रहेगा तो यदि हम भगवान के अपने को मान लें कि हम भगवान के हो गए तो हो गए फिर उसके बाद जगत का किसी का हम पर किसी प्राणी का किसी भाव का किसी विचार का हम पर अधिकार नहीं रहेगा विचार किस बात के जो उनका विचार से विचार जो उनकी मति से मति जहां रखे रखें वही ठीक यथार्थ में हमारे रहने योग्य स्थान जिस प्रकार से रखे वही हमारे योग व्यवस्था कहीं असंतोष ही नहीं सर्वथा सर्वदा संतुष्ट जीवन भक्त का जीवन संतोषी होता है भला ये भगवान ने दायवें अध्याय में संतोष का दो बार नाम बनाया संतुष्ट हो तो ये नहीं नक्षित तीन बार बल्कि तो क्योंकि ये भगवान का हो गया है वो भगवान के चलाए चलता है भगवान के बैठाए बैठता है भगवान के बुलाए बोलता है भगवान जो करते उसके लिए वही उसके लिए समीचीन है भगवान जो देते हैं उसी का जो ठीक पात्र है भगवान जो विधान करते हैं वही उसके लिए मंगल का विधान है अपने आप ये बातें भगवान पर विश्वास होती हो जाती सूर्गम सरभूचाराण जामान शांति मृक्षती भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई आदमी स्वर्ग जान ले जानते ही शांति मिल जाएगी बोल तो हम तो सब जानते हैं हर रो, वे रोगी गीता में पाठ करते होंगे सूर्य सर दूसरा शांति तो मिली नहीं तो उसका ठीक उत्तर ये कि जाना नहीं माना नहीं विश्वास किया नहीं और यहां भगवान जो बोलते हैं ना ये निर्गुण निराचार युर्विशेष भगवान ही बोलते भगवान या प्रयत्मा स्वरूप बताते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक सारे यज्ञ का भोक्ता और सारे लोगों के ईश्वरों का महान ईश्वर तुम तो ईश्वरान परमम महेश्वरम सर्वलोक महेश्वर तो सारे लोगों का महान ईश्वर जो का शासक उसने सर्वशक्ति होनी चाहिए सर्वशक्तिमान है जो इतना बड़ा शासन करता है वो बुद्धिमान भी होना चाहिए व्रांत होना चाहिए और वो सर्वज्ञ होना चाहिए तो अगर कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हमसे कह दे कि तुम्हारा साराधार हमारे ऊपर हम तुम्हारे सूर्य सूर्य का है जो बिना कहे बिना प्रार्थना किए बिना अनुरोध के जो हमारा कल्याण करने के लिए मित्र निर्मितर सचेष है वो सूर्य है मित्र से भी ऊंचा तो भगवान कहते कि मैं सारे लोगों का महेश्वर और सारे विजितकों का भोक्ता सर्वशक्तिमान सर्वा वो सर्वज्ञ निर्भ्रांत इस प्रकार का मैं तुम्हारा सूर्य नहीं बोले हमारे सूर्य क्यों है हम तो भक्त नहीं है ज्ञानी नहीं है प्रेम नहीं बोले तुम लोग जीव तो हो कि नहीं जैसे भगवान का कितना कारणीय है सर्वभूषा ना ये भक्ताना नहीं कहा वहां पर अरे तुम ये तो इनकार नहीं कर सकते कि हमें जीव नहीं है तुम जीव हो तो हम सूर्य हैं सीधी बात तो भगवान कहते हैं कि प्राणी मात के सभी सूर्य हैं इस बात पर कोई विश्वास कर ले तो शांति मिल जाए तो ये, ये सुख पाने का शांति पाने का शांति कितना सुखम होता बोला जब तक चित्त क्षुद्ध है जब तक चित्त शांत है अशांत से पित्त सुखम अशांति में सुख नहीं है महान दरिद्र सुखी रह सकता है और बड़े से बड़ा सम्राट दुखी रह सकता है उसमें में दारिद्र्य बाधक है उसकी शांति में न धन बाधक है और न धन से शांति मिलती है न दारिद्र्य से शांति मिलती है शांति तो मिलती है भगवान से भगवान पर विश्वास करने से वो अपने अंदर से शांति का द्वार खुलता है अंदर शांति का भंडार खजाना भरा है तो किसी को सुख चाहिए हम सबको चाहिए उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के हो जाए जब तक हम भोगों के मरे रहेंगे तब तक हजार चेष्टा करते आज सारा जगत भोग चेष्टा में उन्मत्त है ये जो चंद्रलोक चंद्रलोक के जाने की बात हो रही है ना ये भी भोगोन्मुखता है वो चंद्रलोक उस दिव्य चंद्रलोक में जाकर देवताओं की गति को प्राप्त होकर के आगे बढ़े वो तो कल्पना ही नहीं है ये भी एक राजनीतिक थी जो वहां जाकर भी अपना उपनिवेश बनाएंगे वहां जाकर भी लड़ने का सामान इकट्ठा करेंगे ये जो भौतिक दृष्टि है ये जो भोग दृष्टि है ये जब तक है चाहे कितना ही बड़े से बड़ा साइंस हो विज्ञान हो उसका परिणाम दुख है उसका परिणाम विनाश है उसका परिणाम अशांति है उसका परिणाम नौरक है नरक है स्वाभाविक तो इसलिए हम सभी दुखों से प्राण पाना चाहते हैं सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने का जो तरीका है उसे अपनाते नहीं हैं। ज्यादा दुख है उसी को बना रहे हैं उसी को पकड़ रहे हैं आग के गोलों को वो शीतल बर्फ का कुंड समझ करके उसको उसको हाथ डाल रहे हैं हाथ डाला जला, वो तो जलाने वाली वस्तु है ही तो इस बात को जानकर मानकर हमको भगवान का होना चाहिए भगवान में ममता करनी चाहिए सबसे बड़ी बात और भगवान का स्वभाव देखिए भगवान को कोई मेरा बनाने दना, को तैयार तो हो वो जो बेचारे हमेशा मेरा बनने के लिए तैयार हैं बने हुए हैं उनको तो केवल मानना है सूर्य सर पूछाना उन्होंने कहा क्या ऐसी भक्ति कर तब सूर्य होंगे मैं जो सूर्य हूं वो तो पहले से हमारे हैं सूर्य माने हमारे वो तो पहले से हमारे हैं केवल मान देना है कि भगवान हमारे हैं और हमारा कोई न कोई भी मान सकता है ये कोई बाजा नहीं कि भगवान को अपना मानने वाला कितना वो सुंदर शरीर है कितना विद्वान है किस ऊंची जात का है पुरुष है या स्त्री है बालक है या वृद्ध कोई भी भगवान को मैं बच्चा बनने में शर्मा मैं भगवान को भूखा बनने में शर्मा छोटे से बच्चे बने मैया जशोजा की गोद में अब मैया उस दिन सारा काम करने वाली थी अपने हाथ से तमाम दासियों को भेज दिया था अन्यत्र ये भगवान माखन चोरा के खाते माखन चोरी करते तो मैया का जो वात्सल्य मधुर प्रेम की मैया का सीमित था तो मैया ने सोचा मन में बड़ी सुंदर वात्सल्य की धारा है मैया ने सोचा कि ये कन्हैया क्यों जाता है भाला गोपियों के यहां ये अपने घर में माखन की तो कमी नहीं और उससे अच्छे-अच्छे अच्छी अच्छी और तो ये क्यों जाता है और जाता है ये बात सत्य है क्योंकि जब वो गोपियां उलाना हुए देने आती हैं तो भी कुछ शर्मा जाता सूझा जाता है, तो जाता जरूर है तो क्यों तो जाता है तो मैया तो तो के मन में आए कि जाता इसलिए कि बेचारा भूखे रहता होगा घर में खाने को न मिले तो कहीं ना कहीं पेट तो भाई बच्चा है रहा इसको चोरी बरी का तो पता नहीं तो प्रश्न आया कि सर भूखा चोर ऐसा होगा खाने की कमी नहीं दास दासियों की कमी नहीं तो मैया के वास्त उसने हने मैया से कहा कि ये तुम्हारा देश है तुमने ये दूध दूने से लेकर बिलोकर माखन निकालने और कन्हैया को माखन देने तक का सारा काम सौंप रखा दास दासियों को तो अपने हाथों में करती नहीं अब उनको क्या परवाह है कि कैसा है कि इसको खाने को मिलेगा कन्हैया को अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा वो क्यों परवाह करती है तो वो परवाह करती है नहीं तो इसको अच्छा मिलता नहीं इसलिए भूखा रहता है गोपिया अपने हाथ सारा काम करती हैं नो बच्चा तो उनके यहां है नहीं तुम्हारा चीज अच्छी मिलती है तो बेचारा चूरा चुरा, चुरा के खाता है तो मैया के वास्तव में कहा तुम काम कर उन दास दासियों को अलग कर और कन्हैया का सारा काम तुम अपने हाथों किया करो गाय दूहने से लेकर फिर दूध उठाना जावन देना उसको मिलना माखन निकालना फिर माखन में मिश्री मिलाकर कन्हैया को देना और अपने सामने बैठ के खिलाना गोद में ये सारे काम अपने आप करने हैं पर मैया बड़ी व्यवहार कुशला है और बड़ी उदार हृदय है मैया किसी पर दोष कैसे दे दो। और दास दासियां जो नंद घर की थी वो तो मैया से ज्यादा सेय करती थी कन्हैया पर उनका तो उनका दोष था भी लेकिन मैया का आश्चर्य था तो एक दिन ये गोवर्धन पूजा के दिन मैया को अवसर मिला मैया ने तय दिन कह दे, दे कल गोवर्धन पूजा है कन्हैया अभी छोटा सा है और राक्षस लोग बड़ा उपद्रव करते हैं तो मैं तो कन्हैया को लेकर के घर में रहूंगी और तुम लोग सब बाबा अकेले जाएंगे काम का होगा तो तुम लोग जितने दास जाती हो सब चले जाओ होने का काम बोले मैं कर लूंगी एक दिन हुआ सही अब आज्ञा हो गई तो सब चले गए रोहिणी मैया से कहा कि मैया तुमको तुम फलाना काम दूसरा तुम उसमें जाओ आज रोहनी मैया को भेज दिया दाऊ से कहा कि तुम तो बड़े हो तुम तो बाबा के साथ जाओ तो दाऊ को भेज दिया अकेली मैया रही तो मैया ने अपने हाथों बड़ा मैया ने सोचा कि आज ये पेड़ भर के खाएगा ठीक अपने हाथों सदमदन झा गायों का दूध दुहा, दूध करके फिर से उठाया, ओठवा कर फिर उसको ठंडा किया जाम दिया रात को बड़ा अच्छा सुंदर जामन अब सवेरे अब बड़ी सुंदर ये बड़ा सुंदर दृश्य है गांति करने की चीज है मैया प्रतिदिन कन्हैया को सन्नपान सन्नपान कराते कराते सोती मैया का वो सनाग्र कन्हैया के मुंह में रहता और दूध पीते पीते कन्हैया को वहीं नींद आ जाती मैया के हृदय पर ही फिर मैया धीरे से धीरे से जब गाड़ी नींद होती तो उठाकर और अपने बगल में सुलाती हाथ फिराती रहती तकिया देती नीचे रात भर बार बार जाग जाग कर पहरा देती कहीं मच्छर न काट जाए कहीं कुछ न हो जाए और प्रातःकाल होता तब कन्हैया को उसके केस सहलाकर पुचकार कर, कर लड़ाकर जगाती और शनागर मुंह में देती वो जब दूध वूध पी, पी करके थक जाता तब तब कैसे मैया के अब तू जरा सोया रहे या देखो तेरे सखादार आ गए हैं मजरा भगवान विष्णु की उपासना के लिए कुछ पूजा की तैयारी करनी तो कहते अच्छा भैया जा आज बात दूसरी मैया लेके के, के तो सोई तो आज मैया का मन ये है कि ये कन्हैया कहीं जाग गया तो ये न दूध बिलोने देगा न काम करने देगा और मैंने लोकड़ों को भेजा भी इसलिए कि इसको अच्छा मिले ये भूख रह जाएगा तो ये मजा आगे ऐसा उपाय करें तो प्रातःकाल होने पर मैया ने कह दिया सबसे ज्यादा घंटी घंटी न बजाना कहीं फादुर जी की पूजा भी लोग करें तो धीरे से कर ली जिससे जाग मजा और मैया ने धीरे से सनागरी मुंह से निकाल करके और तो एक चकिया देख सुलाया हाथ सौ जब देखा नींद आ गई तब मैया धीरे से उठी उठ करके मैया ने देखा कि रात तो कि सोया हुआ शरीर है ना अभिमित्र होगा दूध कैसे दिले में कहीं कोई छू टूत लग जा कोई अपने आ जाए बात समझ है मैया का तो मैया जाकर के नहाई रेशमी कपड़े छोड़े वस् रेशमी कपड़े पहने और जाकर के वो मटका रखे दूध बिलोने को बैठी बैठते ही मन में आया कि इसको तो दूसरी मखन खाने के बाद ही खजरे के दार धूप लगती है वो तो पदमगंधा गायों का दूध पिया करता है तो सामने सिगड़ी रखी चूल्हा छोटा सा उस पर दूध रखा खाने के लिए मैया ने देखा कि जब दही बिलोती रहूंगी और जब दूध को देखती रहूंगी उफन न जाए तो दोनों काम होते तो मैया मिलोरे बैठी अब ये घर घर की आवाज हुई धीरे धीरे कन्हैया ने आख खोली आख खोली तो कोई तो देखा मैया तो नहीं अब ये बड़ी विपत्ति में पड़ गए <laughs> अनास हो गए ना मैया नहीं दीखी अब दूध कौन पिलाेगा कुछ काटेगा का कौन ये कैसे काम होगा असहाय बिचारे तो मैया मैया मैया पुकारे आंखों में आंसू लगे वहां दूसरी चीज होने लगी एक तो वो बिलोने में घर गए की आवाज दूसरे पर मैया उस समय बहुत मंदन मंद मधुर स्मर से कन्हैया की लीला का गान करने लगी अंदर ही अंदर आप सुनने लगी और जब गान हो तो साथ में व्या होना चाहिए ना मैया की स्वर लहरी वो तो गानों का काम किया भगवान की पूजा कीर्तन से होती है तो नई विधि तो बन रहा गाना बजाना होना चाहिए तो मैया की स्वर नहीं तो गाने लगी कुछ तो हाथों में जो चूड़ियां थी ये बाजू आई कुछ गाने से ये बजने लगे तो उनके झनकार में मानो वाद्य का काम किया ताल में ताल देकर ठीक ठीक ये बाजे बजने लगे और गान होने लगा तो ये घर घर के आयाज के साथ ये मिल गया मैया तो तन्मय हो गई मैया को कन्हैया की पुकार नहीं सुनाई दी अब कन्हैया बड़े बरोदस्त बिचारे तो क्या करें आखिर के बड़ी भूख लगी रहा न भूख लगी रहा न जाए तो क्या करें भीड़े से बिचारे जनम पर से उसकी इसको पगड़ करके कैसे उतरे उतरना सकें गिर गया नंदे से तो जो बच्चे रहे ना नंदे से यही भगवान का स्वरस्य है या तो सब सब्सिमत्ता को प्रेम कर दिया भगवान तो मैया का सारा उदास नष्ट हो जाए नीचे उसे उतर करके देखा के मैया तो बिलो रही है गुस्सा आया कि मुझे दूध पिलाए मैया बिलोने पर गई बड़ा काम करने वाली धीरे धीरे पहुंचे पहुंच जाकर करके वो मछाने का जो डंडा था पगड़ अरे लारा तू आ गया बड़े दासिल से मैया बोरी जरा ठहर जा बोले नहीं मैया भूख लगी है तो जरा थेर जा ठहर थेर जा ठहरे कौन ये पीछे से वो कीरे पर पैर रखा दूसरा पैर यहां रखा और यूं आकर के सामने और छाती पर आ गए काम काज छोड़ इसको, मैया में काज जरा गिले से लेने देने न तेरे दूध पिलाना होगा मैयासार अब ये पीने लगे महाराज वो दोना कुछ देर के रुक गया और ये स्न्न पीने लगे अब महाराज मैया के मन में बहन हुआ कि ज्यादा पी जाएगा तो खो हो जाएगा पति हो जाएगी बीमार हो जाएगा तो भगवान तो नित्य राम है पर वो माँ का जो आश्चर्य है वो बीमारी की कल्पना करता है बीमार हो जाएगा तो क्या करें क्या करेंगे तो की कहा मैया ने कि छोर बोले माना कहा बोला नहीं बोला भी चेती बढ़ा है तो माने भगवान की भूख में और मैया के सन दुख में रोड लगेगी जितना अच्छी है उतना वो जीव बढ़े और जितना अच्छी है उतनी भूख बढ़े न दूख हारे और न दूध हारे चलिए और नमान कितनी चली वो, वो शारदीय रात्रि एक अनेक हो गई ब्रह्मरात्रि हो गई तो नवानव कितने दिन बीत गए कौन जानता दूध पीते अब अभसाद वो जो तो ये मैया है ये भगवान श्री कृष्ण के जितने भी उपक्रम हैं जड़ भी वो सब चेतन है तो तो जड़ बन के आए इसीलिए कि उस लीला में लीला के चढ़कर जड़ बन करके भी तो जाए कैसे? झाड़ू बन के आ जाए तो दूध बन करके